महाभारत कर्ण पर्व एकोनष्टमोध्याय धृष्टदुम्न और कर्ण का युद्ध अस्वस्थामा का धृष्ट दुम्न पर आक्रमण तथा अर्जुन के द्वारा धृष्टुम्न की रक्षा और अस्वस्थामा की पराजय संजय उवाच तथा पुनः समाजक समाजग्मीता कुर संजया युधेशर मुखा पार्थ सूतपुत्र मुखा भय संजय कहते हैं राजन तदनंतर पुनः कौरव और संजय योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए एक ओर युधिष्ठिर आदि पांडव दल के लोग थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग तथा प्रवेते भीम संग्राम बोलो महर्षण कर्ण से पांडवा नाम चमराष्ट्र उस समय कर्ण और पांडवों का बड़ा भयंकर और रोमांचकारी संग्राम आरम्भ हुआ जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था तस्वीन प्रवृत्ते संग्रामेश भारत धृष्ट दुम महाराज सहित सर्वराज भी कर्ण बेवाद्राव पांडवा स महारथ भारत जहाँ खून पानी के समान बहाया जाता था उस भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर तथा थोड़े से ही वीरों के शेष रह जाने पर पर समस्त राजाओं सहित ही आक्रमण संतप्त महारथियों का साथ दिया आगमान संख्य प्रहिष्टान विजय दधारय कोण जलो घानि पर्वत युद्ध स्थल में विजय की अभिलाषा लेकर हर्ष उल्लास के साथ आते हुए उन वीरों को रणभूमि पर्वत रोक देता है कर्णम समासाध्य वारो घा सर्वतो दिशम कर्ण के पास पहुंचकर वे सब महारथी बिखर गए ठीक वैसे ही जैसे जल के प्रवाह किसी पर्वत के पास पहुंचकर संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं तयोरा सिन् महाराज संग्राम ओरो मृष्टुम्न सुराधेय शर णान पर ताडया मास सम तेषे भ्रवे महाराज उस समय उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा धृष्ट ने सम्रांगण में झुकी हुई गाठ वाले बाण से राधा पुत्र कर्ण को चोट पहुंचाई और कहाँ खड़ा रह खड़ा रह विजयम चनु श्रेष्ठम विधन्वाडो महारथ पार्ष तरह चाहसी विशोपमान ताक्रुद्ध पार्ष तम नो भी सरि तम महारथी कर्ण अपने विजय नामक श्रेष्ठ धनुष को कंपित करके धृष्ट के धनुष और विषधर सर्प के समान विषले बाणों को भी काट डाला फिर क्रोध में भरकर नौ बाणों से धृष्ट दुम्न को भी घायल कर दिया तेवर वर्म हेम विकृतम भिवा तस् महात्मनिताम जराजंत सक्र गोपाइवा नाप नरेश वे बाण महामना धृष के स्वर्ण निर्मित कवच को छेद कर उनके रक्त से रंजित हो इंद्रगोप वीरबहुटी नामक कीड़ों के समान सुशोभित होने लगे तदपाश्य धनम धृठ दुम महारथ अहसी विशोपमान कर्णमत्या सर सन्नत पर महारथी धृट उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष और विषधर सर्प के समान विषरे बाण हाथ में लेकर झुके हुए गाठ वाले सत्तर भाड़ों से कर्ण को बिन्द डाला तथा राजन कर्णों पार्षत शत्रुतापनम छादयाशि विषोपम धोढ़ शत्रु महेश्वासो विव्याधा शरह राजन इसी प्रकार कर्ण भी सम्रांगण में विषधर सर्पों के समान विषय बाणो द्वारा शत्रु को संताप देने वाले धृष्ट जुम्न को आच्छादित कर दिया फिर द्रोण शत्रु महाधनुट ने भी कर्ण को पैने से घायल कर दिया तस्य तर्ण महाराज कर्क भूषण प्रेसिया मास संक्रुद्ध हो मृत्यु दंड परम महाराज तब कर्ण ने अत्यंत कुपित हो धृट पर द्वितीय मृत्यु दंड के समान एक सुवर्ण भूषित बाण चलाया तमापत सहसा घोरूप विषा पते तिक्षेद सतधाराजन्त नहीं प्रदानेश सहसा आते हुए उस भयंकर बाण के के सात्वी निषिद्धस्तुद्धा की भाति सौथुकड़ी कणा दृष्ट् विहत बाणम शर ही कर्णों विषापते सात्वी सर्वरशेण सामंता पर्यव्यत प्रजापाल नरेश सात्यकी के बाढ़ो से अपने बाण को नष्ट हुआ देख चारों ओर से बाण बरसाकर सात्यकी को ढक दिया समरे तम सम्रांगण में सात नाराजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया तब सात्यकी ने भी सुवर्ण भूषित बाणों से कर्ण को घायल करके बदला चुकाया आसीत च समंततः महाराज, महाराज तब नेत्रों से चक्षने और कानों से सुनने पर भी भय उत्पन्न करने वाला घोर एवं विचित्र युद्ध छिड़ गया जो सब ओर से देखने ही योग्य था सर्वेशा तत्र भूता नाम महर्षो व्य तदृष्टवा समरे कर्ण नरेश्वर में कर्ण कर्म कर्ण सोरण और सातुम शत्रुनाशनम इसी समय शत्रुओं के बल और प्राणों का नाश करने वाले शत्रुसूदन महाबली धृष्ट के पास द्रोण कुमार अश्वस्थामा आ पहुंचा। पहुँचा संक्रोणी पर पुरे जीवन शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाला द्रोण पुत्र अश्वस्थामा वहां पहुंचते ही अत्यंत कुपित होकर बोला ब्रह्महत्या करने वाले पापी खड़ा रह खड़ा रह आज तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा सुभृतम वीरम शीघ्र पार्षत छा दिया यतम परम शक्त यतमथ ऐसा कहकर शीघ्रता करने वाले प्रयत्नशील महारथी अश्वस्था अत्यंत तेज घोर एवं पैने बाढ़ों द्वारा यथाशक्ति विजय के लिए प्रयत्न करने वाले वीरधृष्ट को ढक दिया यरे द्रोण पार्ष तम वेक्ष मदा द्रोण मृणे दृष्टि पार्षद परवीर नाथहिष्ट मना भूत मन्यते मृत्यु मात्मर आर्य जैसे द्रोणाचार्य समरभूमि धृष्ट दुम्न को देखकर मन ही मन खिन्न हो रहे उसी प्रकार अपने मृत्यु मानते थे उसे प्रकार शत्रु वीरों का संहार करने वाले ध्री रण क्षेत्र में अस्वस्थामा को देखकर हो, उसे अपने मृत्यु समझते थे। देख करोणि काल कलम छे वे अपने आप को समरभूम में शत्र द्वारा अवध्य मान कर बड़े वेग से अस्वस्थामा के सामने आए मानो प्रलय के समान काल ही काल पर टूट पड़ा हो द्र धृष्ट राजमा ने ध्रुपद कुमार धृष्ट दुम्न को सामने खड़ा देख क्रोध से लंबी सांसें खींचते हुए उन पर आक्रमण किया संभ पर अथा प्रवीण महाराज द्रोणपुत्र प्रतापवाहोह विषा पते महाराज वे दोनों एक दूसरे को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर गए प्रजानाथ फिर प्रतापी द्रोणपुत्र ने बड़ी उतावड़ी के साथ अपने पास ही खड़े हुए धृष्ट से कहा पांचालापाद्यम प्रेषय्या्या मृत्यु पापम ही यम घता द्रोण पुरा कृतम अद्यम तपस्ते तथा न कुशलम तथा पांचाकूल कलंक आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा तुमने पूर्व काल में द्रोणाचार्य का वध करके जो पाप कर्म किया है वह एक ारी कर्म की भांति आज तुझे संताप देगा मूढ़ सत्य में ओ मूर्ख यदि तू अर्जुन से आरक्षित रहकर युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा भाग नहीं जाएगा तो अवश्य तुझे मार डालूंगा जब मैं तुझसे सत्य कहता हूँ एवं प्रत्युवाच धृष्टुम्न प्रतापवा प्रतिवाक्यम थको दास ते दत्तवा ऐ नैवते ते पितर दत्त संयुगे अश्वस्था के ऐसा कहने पर प्रतापे दुम्न ने उनसे इस प्रकार उत्तर दिया अरे तेरी इस बात का जवाब तुझे मेरी वही तलवार देगी जिसने युद्ध युद्धस्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले तेरे पिता को दिया था यदि तामया द्रोणो निह तो ब्राह्मण ब्रुआ तो कथम न न्या विक्रमा यदि मैंने नाम मात्र के ब्राह्मण द्रोणाचार्य को पहले मार डाला था तो इस समय पराक्रम करके तुझे भी मैं कैसे नहीं मार डालूंगा एव मुक्वा महाराज सेनापतिर्मर्षण निशते नातिहा्रोण ना महाराज ऐसा कहकर अमृषशील सेनापति द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र को बिन्न डाला तथो तो द्रोणी ससि सन्नतपर्वभि आच्छाद्यथो राजन सहयुगे इससे इसे माँ का क्रोध बहुत बढ़ गया राजन उसने झुके ही सम दिश्य वही महाराजा शर इछन्ना सहस महाराज उस समय सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होने के कारण न तो आकाश दिखाई देता था न दिशाएं दिखाई देती थी और न सहस्रो योद्धा की ही दृष्ट कोचर होते थे तथा इव पार्श तो राजा दियातपुत्र पुत्रस्य पश्यत राजन उसी प्रकार युद्ध में शोभा पाने वाले अस्वस्थामा को दृष्ट दुम्न ने भी कर्ण के देखते देखते बाणों से धक दिया राधेयोप महाराज पंचालांश पांडव द्रौपदे सा महारथम प्रेक्षणीय समंततः महाराज सब ओर से दर्शनी राधा पुत्र कर्ण ने भी पांडवों से पांचालों द्रौपदी के पांचों पुत्रों युधामन्यु और महारथी सात्विकी को अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया था धृष्टमस्त स्रोणे चिच्छेद कामुक तद दादाय अन्नदाताय कामुक वेगवान्मरे घोरे सनाशासी विशोपमान सपाश त्र धनुशक्ति गांज हयान सूतम वृतम चमेषा व्यधम्क्षर धृष्टुम्सम्रांगण में अश्वस्थामा के धनुष को काट डाला राजेंद्र तब वेगवान अश्वस्थामाने मा ने हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष और विष्णर सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर उनके द्वारा पलक मारते मारते धृष्ट के धनुष शक्ति गदा ध्वज अश्व सारथी एवं व्रत को तहस नहस कर दिया सचिन्न धनवा विथो हता सो हतारथी खमा दत्त विपुल धनुष कर जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथिन हुए विशाल खडग और सौ चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकती हुई ढाल हाथ में ले ली द्रोड़ तदपि राज भल्ले क्षिप्रमारथ चिक्षेदी क्षिप्रोतृा रथाधन वूढ़ तद्भुत में वाहत राजेंद्र शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले सुदृढ़ आयुधधारी वीर महारथी अश्वस्थामा ने सम्रांगण में अनेक फल्लों द्वारा रथ से उतरने के पहले ही धृष्ट की उस ढाल तलवार को भी काट दिया यह एक अद्भुत सी बात हुई धृष्टुम नम्हि विरथम हता स्व छिन्न का मुखम शरश बहुताम अस्त्रे सकलीकृत नाचकदभा भरतश्रेष्ठ यत महानो महारथ भरतश्रेष्ठ यद्यपि धृष्ट रथीन हो गए थे उनके घोड़े मारे जा चुके थे धनुष कट गया था तथा वे बाणों से बारंबार घायल और अस्त्र शस्त्रों से जर्जर हो गए थे तो भी महारथी अस्वस्था लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें मार न सका तस्तुभि राजन जगभिमान द्रोणभिमान अथ त्यक्तुर्भर पार्षत राजन जब वीर द्रोण कुमार प्राणों द्वारा उनका वध न कर सका तब वह धनुष तुरंत की ओर क्ष गोतम दरेश्वर रस से उछल उछलकर दौड़ते हुए महामना अस्वस्थामा का भेद बहुत बड़े सर्प को पकड़ने के लिए जपटे हुए गरुण के समान प्रतीत हुआ एक तो माधो अर्जुनम अब्रवीद पश्य पार्थ यथा द्रोड़ी पार्षद वधम प्रति यत्न करो तिपुल हन्याशय इसी समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ वह देखो द्रोण कुमार अश्वस्था धृष्ठ दुम्न के वध के लिए कैसा महान प्रयत्न कर रहा है वह उन्हें मार सकता है इसमें संशय नहीं है स्तमोचय महाबाहो पार्षद शत्रुकर्षण द्रोण राश्य मनुप्रात मृत्यो राश्य गहाबाहो शत्रुसूदन जैसे कोई मौत के मुख से पड़ गया हो उसे उसी प्रकार अस्वस्था के मुख में पहुंचे हुए धृष्टुम्न को छुड़ाओ एवं मुक्त महाराज वासुदेव प्रतापवा दुर्गात्रोणिर्वस्थित महाराज ऐसा कहकर प्रतापी वजदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को उसी ओर द्रोण कुमार खड़ा था और चंद्र संका प्रचोदिता आप युवक द्रोणी रथम प्रति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाके गए वे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़े अश्वस्थामा के रथ की ओर इस प्रकार दौड़े मानो आकाश को पीते जा रहे हो जाकर महा राजन महाबल राजन महापराक्रम श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को आते देख महाबली अश्वस्थामा दृष्टदुम्न के वध के लिए विशेष प्रयत्न करने लगा विकृषम धृष्ट वह धृष्ट दुम नरेश्वर शिरा चेपय प्रति महाबल नरेश्वर धृष्ट को खीचे जाते देख महाबली अर्जुन ने अस्वस्था पर बहुत से बाढ़ चलाये ते सरा हेमं विकृता गांडी व प्रषिता भृत गांडी धनुष से पूर्वक छूटे हुए वे स्वर्ण निर्मित बाण अस्वस्थाम के पास पहुंचकर उसके शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे सर्प सर्पभाभी में प्रवेश करते हैं स विध्वस्त ही सरहि घोर ही द्रोण पुत्र प्रतापवान उत्सृ समरे राजन पांचाल्यम राजाल्यम अमितौज रथमारुह धनंजय शराजि प्रगृनुश्रेष्ठ पार्थम विव्याध सायक राजन उन भयंकर बाणों से घायल हुआ प्रतापी वीर द्रोणपुत्र अस्वस्थामा सम्रांगण में अमित बलथाली धृष्ट धुम को छोड़कर अपने रथ पर जा चढ़ा वह धनंजय के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो चुका था इसलिए उसने भी श्रेष्ठ धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया ए वीर सहदेव जनाधि अपोवाह रथेना पार्षत नरेश्वर इसी बीच में वीर सहदेव शत्रु को संताप देने वाले दृष्ट धृष्टुम्न को अपने रथ के द्वारा रणभूमि में अन्यत्र हटा ले गया अर्जुनों पर महाराज दौड़ाध पत्र भी तम दूर पुत्र महाराज अर्जुन ने भी अपने बालों से अस्वस्थामा को घायल कर दिया तब दोण पुत्र ने अत्यंत कुपित हो अर्जुन की छाती और दोनों भुजाओं में प्रहार किया क्रोधित ने पार्थो नाराजम काल सं द्रोणपुत्रा चिक्षेप कालदंड पर रण में कुपित हुए कुंती कुमार ने द्रोणपुत्र पर द्वितीय कालदंड के समान साक्षात काल स्वरूप नाराज चलाया ब्राह्मणस्या संदेशे स निप निपात महादते महाराज सर्वे न निसा संयुगे निस्साद रोपस्थे वैक्ल्यम च परम जजऊ महाराज महा मह, महातेजस्वी नाराज उस ब्राह्मण के कंधे पर जाग लगा अस्वस्थामा युद्ध स्थल में उस बाण के वेग से व्याकुल हो रथ की बैठक में धम्म से बैठ गया और अत्यंत मूर्चित हो गया तथा कर्णो महाराज व्याक्ष पद विजय धर हो अर्जुनम समरे क्रुद्ध प्रेक्ष माणो बो दापे न काम जानो महारड़े राजेशात राज कर्ण सम्रांगण में कुपित हो अर्जुन की ओर बारंबार देखते हुए विजय नामक धनुष की टंकार वह महासमर में अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा करता था मेहलम तम तो विख्यात द्रोण पुत्र चथा रथे अपो वाह रथे नाच द्रोण कुमार को विवल देख कर उसका सार्थी बड़ी उतावली के साथ उसे रथ के द्वारा से दूर हटा दृष्टवा द्रोण पुत्र पीड़ितम महाराज दृष्ट दुम्न को संकट से मुक्त और द्रोणपुत्र को पीड़ित देख विजय से उल्लसित होने वाले पांचालों ने बड़े जोर से गर्जना की वादि च दिव्यावाद्य सहस्रशह सिंह चक्रुस्थे दृष्ट संख्ये तभुत उमे सहस्रो दिव्यवाद्यजने लगे वे पांचाल पांं चाहसैनिकुदस्थ्म अद्भुत कार्य देखकर सिंहनाद करने लगे एवं कृवा ब्रवृत्थो वासीदेव धनंजय या संसकृष्ण कार्य में ऐसा पराक्रम करते कुति पुत्र धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से कहा श्री कृष्ण अब सम्तकों की ओर चलिए इस समय यही मेरा सबसे प्रधान कार्य है तथा प्रया तो दासार पांडव भाषित रथे ना पता के नरो श्री कृष्ण अर्जुन का वह कथन सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली तथा अत्यंत ऊंचे पताका वाले रथ के द्वारा वहां से चल रही एतिश्री महाभारत कर्ण पर्व द्रोण्यपराण एकोनष्टीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अश्वस्थामा का पलायन विषयक उनसठवा अध्याय पूरा हुआ